भय से अभय की ओर सद्गुरु ओो के प्रवचनाशो का अभूतपूर्व संकलन ट्रैक छुष का लक्षण अभय भक्त के जीवन में महाभारत कहती क्रोध की जगह करुणा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 यश्च स्वाध्याय स्तप आर्जव अहिंसा सत्यम क्रोधस्तगा शांतिरपैसुनम दया भूतेश्व भूतेम ह्रीर छापल तेजा क्षमाधति शौच मद्रोह नाता संपद देवी मभिजातस्य भारत हे भारत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 फिर वही श्वास बाहर गई बाहर और भीतर प्रतिक्षण लेनदेन चल रहा है बाहर और भीतर अलग थलग नहीं है बाहर और भीतर एक ही ऊर्जा के दो छोर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं इसलिए घटना तो भीतर घटेगी लेकिन घटना की ध्वनियां बाहर भी सुनाई पड़ेंगी कुछ बातें सहजता से प्रकट होंगी फर्क ख्याल में लेना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 सांडल्य कहते हैं भगवान के मिलने से ये गुण अपने आप प्रगट होते तुम्हारा तथाकथित तपस्वी कहता है ये गुण प्रगट हो तो भगवान मिलता है इस भेद को ख्याल में ले लेना सांडल्य कहते हैं ये लक्षण है भक्त के साधना नहीं ये तो जो भक्त भगवान में लीन होने लगा उसमें सहज उठी हुई तरंगें।